जय जय गुरु गोरंद गए आप चैतन न प्रास्टिक चैतन्य मुरारी महाराज के वत नानाचार्य उपाध्याय जी शिक्षा गुरु सिलसिला भक्ति गललाती तुलसी महाराज जी सपास ससिला वर्तिशि रामद सरस्वती कृष्ण ठाकुर उपाध्याय ने क्लाव सर्वोच्च जस सिलसिला भक्ति को संकल्प श्री महाराज जी सपास ससिले वो बात किए परम अंश जस श्री गौर छोटा आवाज महाराज जी जय सरस्वती ज्ञान जय कृष्ण जय जय श्री बिंदावन सी रिहारी कृष्णचंद्र की जय जय जय सी गोकुल धाम की जय जय सी मथुरा धाम की जय जय सी नंद बाबा की जय सुधा मैया की जय रहीणी मैया की जय जय वसुदेव देव के जी की जय बलद जी महाराज की जय सपास शिव श्री कृष्ण श्री कृष्णचंद्रो की, की जय अनंत करे वैष्णव बिंद की जय हरिनाम संकीर्तन की जय श्रीमद्भागवती महापुराण की जय श्री श्रीराधमादन मंद गौरि की जय श्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी तिथि बारा महामहोत्सव की जय अनंत करे वैष्णव बिंद की जय हरिनाम श्री जय श्री भक्ति विचार भारती महाराज की जय शिवा भक्त कुशलनाम की जय अन्न पाद ग्रह्मचारी बिंद की जय सत्युमंडली मातृमंडली हरिनाम संकीर्तन की जय हरी, हरी नाम प्रभु की जय गौमान बंदे गुरुपदम भक्त बिंद श्री श्रीचैत प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन बंदेराधिकार चरण गोपीजन सामूत बिंद मनोहर वंशाकल्पतरुशाशीन व्यवचा पति पावन भष्णव्यो नमो नमः मूकं नम मूक लिरी यदिपातमह वंदे परमा नंदमाधव बृंदाई तुलसी वैपि वैकेशव शक्ति पदे देवी सत्व नमो नारायण नमस्कृत नर चयन देवी सरस्वती व्या तथो जो दे संतने कृष्ण कथोपदेश गौरीपत्र प्रकाशनी चदातगुभक्ति भक्ति, भक्ति प्रमदा जग धेय सदा पिभव नविष्य दो हम तेथास्प शिव विरंचीतवदीप वंदे महापुरुषते ते चरिंद यद्लवनखचंदम छटाया विस्फुित गब वध पूर्ण अनुराग रगर सारूर्ति साराधिकायी कदम कृपा करो श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनेैतर सेवासादी श्रीगौरभक्तन्दु श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद सियादगदाधर शिवसौरभक्तृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे अजान लंबित भुजौ कन का संकेतनकर कमलायताक्ष विषाम द्विजर जुगधर्माल वंदे जगत प्रिय करुणतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे भजे भजे क समस्त पाप खंडन भजे भजकम्डन समस्त पाप खंडन समस्त पाप खंडन स्वभाची तरजनम सदैवनंदनंदन स्वभक्त ची तरजनम सदईन दनंदन श्री शिलोभ भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी ठाकुर प्रोपात जी ने बताएं जहां हमारा सारे प्रयास प्रचेष्टा का अंतिम अवस्था हो जाते हैं हमारा तमाम प्रयास प्रचेष्टा जहाँ खत्म हो जाते हैं उस वस्तु को जानने के लिए हमको एकांत रूप में शरणागत होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो वस्तु प्रकृति के परे हैं परत्पर अखिलेश्वर अद्वै ज्ञान तत्व तो तो जिस बारे में कल चर्चा हुआ था जो तत्व तो तो प्रकृति के परे हैं माने ऋषि सिद्ध किसी का समझ में नहीं आता स्मृत भागवत जी में जिसको बताए हैं जौंग ब्रह्मा वरुण मृतो सुणवैस्वै सांग पदक्रमोपनिषद गायम गा धैनावस्थितगते न मनस्वा पश्वि योगि जिदुसुरासुरगणा देवायता सुरासुर ऋषिमणि तमाम दुनिया जिस तत्व का बारे में सोचने जाए तो घबरा जाता है संभव नहीं जहाँ हमारा सारे प्रयास प्रचेष्टा का अंतिम घड़ी आ जाता है उस तत्व का बारे में कोई जानकारी हमको नहीं मिलता एक ही रास्ता खुला है एकांत शरणागत होकर उन्हीं का ही कीपा का जाचना करे उन्हीं का ही कीपा का जाचना करे कि आप हमको कीपा करो आप हमको कीपा करके आपका स्वरूप को हमारा सामने प्रकाशित कर दो नहीं तो अनंत काल हम भटकते रहेंगे आपको आपका तत्व आपका जो विषय इस बारे में हम कभी तक कोई जानकारी हमको मिलने का कोई संभावना है नहीं लोकपिता महाब्रह्मा जी इन्होंने भी बहुत परीक्षा प्रयास प्रचेष्टा किए थे अंतिम में हार कर रो रो कर गिर पड़े चरणों में भागवत का चर्चा अगर हुए तो बहुत सारे प्रमाण आपको पेश किया जाएगा इन्द्र जी ब्रह्मा जी सब कोई का कि ही हालत है ब्रह्मा जी अंतिम में हार कर रो के चरण में गिर पड़े और बोले गैने प्रयास मुदपास् नमती एव जीवंती सन्मुख रही भवदीय वार्ता स्थान स्थित स्तिगता तो मनोभी इत्यादि श्लोक का चर्चा हो पाएगा गंभीर जो विषय चर्चा करने का है ये स्वाम की सभा में टिपिकल जो चर्चाएं हैं दिग्दर्शन हो पाएगा अभी आदेश हुआ है कि श्रीमद भागवत जी महाज का दशम स्कंदों का थोड़ा चर्चा करें। पारंत तो नहीं है अगर पारण बोला जाए तो इट्स मीन हमको पहला सूत्रों से लेकर पाठ करना चाहिए और अगर थोड़ा व्याख्या हो जाए उसमें पारण नहीं होता ये पारण नहीं है पारण मतलब पाठ करते चलो मूल मूल श्लोकों का पाठ करते चलो इसमें थोड़ा व्याख्या हो जाए इसमें सबको एक फायदा होगा असुविधा कुछ नहीं है ये जो श्रीमदभागवत जी महापुराण इस बारे में श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित महाराज जी का सामने खुल्ला में खुल्ला बता दिया देखो महाराज ये जो श्रीमदभागवत जी है भागवत जी महापुराण ये साक्षात कृष्ण एवही नो आदर कृष्णा ये सुम भागवत जी महापुराण साक्षात कृष्ण एवही वही एव एव कब बोला जाता है संस्कृत में एब कब बोला जाता है एब मतलब एफर्मेटिव कन्फर्म किया छप्पा लगा दिया सिमात जी महापुराण के बारे में बताए कि साक्षात कृष्ण ए वही लेकिन बांगमोई मूर्ति शब्द ब्रह्मो का रूप धारण कर कर कोलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार आप अगर बताते हो महाराज यहां तो कृष्ण भगवान श्री का नाम कभी कभी आते हैं तो आप बोलते हो भागवत जी महाप्राण साक्षात कृष्ण हैं इसका बारे में आपको जानकारी चाहिए गौड़ी संप्रदाय का विशेष करके सारस्वत गौड़ीय संप्रदाय का सिलावक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रोपाद जी का परंपरा में आप अगर अवस्थित हैं तो आपको ये सब सिद्धांतों का पता चलेगा बाहर का आदमी ये सब ना जाने वृंदावन जाके किसी को पूछो गोड़िया मठ का जो गुप्त सिद्धांत है ये सब के बारे में उतना जानकारी नहीं है दे है एना प्रफिशियंसी वो लोग का पंडित्व है बहुत कुछ बोल सकता है बहुत कुछ लेकिन ये सब सिद्धांतों के बारे में हमने देखे हैं पल पल में घबरा जाते हैं वो सिद्धांत तो आता नहीं उल्टा सिद्धांत तो हो जाते हैं हमने देखे हैं अब बोलने जाए तो मुश्किल बहुत सारे तत्व तो ऐसा है कि एक एक करके चुन चुन के बताए तो मुश्किल है ये जो श्रीमदभागवत जी महापुराण इसको भगवान श्री कृष्ण का बांगमयी मूर्ति माना जाता है इसमें अगर आप तर्क उठाओ कि महाराज कभी कभी भगवान श्री कृष्णों का नाम आता है अक्सर तो दूसरा तो शब्द भरा हुआ है इधर तो आप कैसे बोल सकते हो इसमें सिद्धांत तो ये है काल भी ये सिद्धांतों को थोड़ा टाच किया था हमने क्योंकि डिटेल डिस्कशन का समय निहत नहीं दिया जाता है यू हैव नॉट सफिशियंट टाइम यू हैव नो सफिशियंट टाइम इसमें भगवान श्री कृष्ण का तत्व के बारे में हमने बताया था अद्वैगण तत्व इस तत्वों को बोला जाता है भगवान भगवान का नाम भगवान का धाम भगवान का परिकर वैशिष्ट भगवान का जो भक्त लोग हैं सारे तमाम भगवान का लीला भगवान का रूप भगवान का गुण फूल ट्रूफ्स ये तो, टोटल लेके एक सिंगल तत्व उसको बोलता है औद्व ज्ञान तत्व काल इस बारे में थोड़ा सा बताया था अब प्रश्न उठता है श्रीमद भागवत जी में जो भक्त चरित्र तो है सूर्य वंश चंद्र वंशो का तमाम चर्चा यहां किया गया है पहले से लेकर भागवत जी महापुराण जब चर्चा होगा तब सुनना ध्यान से दूसरा काम को एकदम छोड़ के सुनना है आज सुनने का टाइम में आपको यह महसूस होगा कि महाराज हमारा दुनिया में और कोई नहीं है ये भगवत जी है भगवान है भक्त तो लोग है सारे आपका दुनिया का जो रिलेशन है सारे जो आपका कनेक्शन है सारे संत महात्मा वो कनेक्शन को तोड़कर आपको वन पॉइंटेड डिवोशन देने के लिए कोशिश करें यही ही संत महात्मा का, का काम है कल का थोड़ा थोड़ा सा चर्चा हुआ था तो श्रीमद भागवत जी महापुराण में तमाम जितना राज वंश का सूर्य वंश का राजाओं का बारे में चर्चा किया हुआ है जो लोगों का भक्त लोगों का बारे में भी चर्चा हुआ है सारी ये कृष्ण तत्व का बाहर नहीं है श्रीला सरस्वती ठाकुर ने सुंदर बताया भगवान का नाम नाम भगवान का नाम तो नाम ही है भगवान का नाम नाम भगवान का लीला नाम भगवान का परिकर नाम भगवान का वैशिष्ट्य नाम भगवान का धाम नाम समझा नहीं मेरा बात बहुत कम आदमी है सब बात को समझ समझने वाला आदमी बहुत कम है भगवान का नाम नाम भगवान का रूप नाम भगवान का गुण नाम भगवान का लीला नाम भगवान का वैशिष्ट नाम भगवान का भक्तों का नाम भगवान का धाम का नाम ये सारे नाम भगवान का नाम का ही अंदर आता है फॉलो इट समझ में नहीं आएगा इसीलिए भगवान का जो नाम है भगवान का नाम भगवान का नाम का अंदर सारे भगवान का जो लीला भगवान का जो धाम नाम सारे भगवान का जो जो कुछ भी है सारे भगवान का नाम का अंदर ही छुपा हुआ है भगवान का नाम का अंदर सारे छुपा हुआ है जब भजन करते करते नाम का स्फूर्ति हो जाता है स्फूर्ति होने का बाद ये नाम भक्ति विनोद ठाकुर ने भजन रहस्य में सुंदर लिखे हैं वहां ईशद विकोशी पुनो ईशद विकोशी पुनो देखाए निजो रूपो गुणो चित्तोहरी लॉ निजो पास समझोगे नहीं भक्ति में ठाकुर ने सुंदर सिद्धांत दिए हैं। जब नाम वास्तव तो नाम आप जो नाम करते वो नाम नहीं वो नाम का साथ मिसाल है सारे मिलावट है दुनियादारी का रिश्तेदारी का जितना सारे सारे मिलावट है गंदगी है हम लोग बोलते हैं है, भगवान हम आपको चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण को चाहते हैं लेकिन शिल भक्ति वाला तीत को श्री महाराज छाती ठोक के बोलते हैं कोई है आपका सामने आओ मेरा सामने ये भागवत जी को स्पर्श करके बोलो शालिग शालिग्राम जी को स्पर्श करके बोलो तुलसी जी को स्पर्श करके बोलो कि सचमुच आपको भगवान चाहिए कोई नहीं बोल सकता कोई नहीं बोल सकता अगर भगवान चाहिए अगर भगवान चाहिए तो भगवान अभी मिल सकता है भगवान अगर चाहिए तो अभी मिल सकता है इससे श्री चित्तुष् महाराज बताते थे जे कोई भगवान को नहीं चाहते भगवान को सामने रखकर भगवान को सामने रखकर दुनियादारी का चीज को मांगते हैं हमको प्रतिष्ठा दो हमको पैसा दो हमको बच्चा दो हैं धनोई क्षणा पुत्री क्षणा बित्तु क्षणा लोक क्षणा षणा से वैष्णा मतलब ऐषणा का मतलब आपको समझ में नहीं आएगा इसको तो खुल्ला खुला में बता दिए कि इसको त्रिष्णा थ्राष्टी अंग्रेजी बोलते थ्राष्टी ऐषणा मतलब तृष्णा आपका तृष्णा का निवृत्ति नहीं हुआ भगवान का नाम करने बैठे हो तो पुत्र क्षणा वित्त क्षणा लोक क्षणा महाराज हम भा, अच्छा भागवत कथा बता सकते अच्छा लेकिन हमारा इच्छा है लाखों आदमी हमारे सामने बैठे और बहुत तालिया दे और बोले आ वाह वाह महाराज लेकिन भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती को स्वयं ने बताए अगर तमाम दुनिया हमको छोड़ के चले जाए बोले महाराज आप आपका कथा नहीं सुनना है आप इतना कड़ा बात बोलते हो आपका कथा नहीं सुनना है सिला सरस्वती जगह बोलते तमाम दुनिया हमारा हमको छोड़ के चले जाए कोई परवाह नहीं है फिर भी हम अपना परांश गुरु चरण का छत्र छाया में खड़ा होकर वही सत्य प्रवचन को आपका सामने रखेंगे, आपको धोखा नहीं देंगे जैसे वृंदावन में वहां वो बहुत धोखाबाजी कथा चलता है आदमी लोग नास्ता कूदता है बहुत पैसा भी फेंकता है लेट देम डुइट लेट देम डुइट उनको करने दो सब नारग में जाने वाला भागवत का एक एक सिद्धांत तो पद्म पुराण का सारे पुराण उपनिषद सारे प्रमाण एक एक करके हम दे सकते हैं बट आई हैव नो टाइम जो जो व्यक्ता अन्याय प्रवचन करता है और जो जो सुनता है जो वो प्रवचन को सुनता है जो अन्याय प्रवचन देता है खिलाफ पैसा कमाने के लिए वो दोनों ही नरक में जाएंगे कितना दिन के लिए कितना दिन के लिए बला शास्त्र में बोला कालयम कालम अखयम इन्फिनीटी पीरियड के लिए नरकम ब्रजे कालम अखयम अक्षय काल के लिए नरक में जाए जो व्यक्ति न्यायरहितम अन्यायन अ श्रीणती तो ओहो नरकम ब्रज कालम अक्षयम जो अन्याय प्रवचन करता है नाम कमाने के लिए पैसा कमाने के लिए दुनिया को नचाने के लिए वो आज जो प्रवचन सुनता है दोनों ही नरक में जाएंगे और इन्फिनेटी पीरियड के लिए नाउ थिंक ऑफ इट लेकिन आपको चाहिए आनंद इसका बारे में एक महीना नहीं सालों साल हम चर्चा करें तो धीरे धीरे आपका अक्कल आएगा अगर सत्संग करो तो असत्संग छोड़कर आम आदमी समझते नहीं वो सत्संग भी करते नहीं करने के लिए मठ में आते हैं और असत्संग भी बाहर में करते हैं समझा मेरा बात इसलिए उसका बीमारी हटते नहीं बीमारी जहां का तहा डॉक्टर ने पहरेज दिया कि महाराज ये दवा आपको सेवन करनी है लेकिन साथ ही साथ आपको यह सब चीज खाना माना है नहीं खानी है नहीं खाना लेकिन वो क्या करता है दवा भी लेता है और पेहरेज को भी मानता नहीं और डॉक्टर को बोलते हमारा बीमारी जाता है नहीं डॉक्टर बोला हम क्या करें आप तो मेरा बात मानते नहीं हो तो इसलिए ये सत्य प्रोवेशन सुनना भी है साथ ही साथ आपका कर्तव्य है असत्संग को छोड़कर केवल सत्संग करना तब आपको फल मिलेगा नहीं तो यहां कोई भी आए परम बुजवा भक्ति तो माधव गोश्री महाराज जा जा जा आ जाए अभी तो भी आपको फायदा नहीं होगा क्यों आप अब सत्संग का बात फिर असत्संग करने के लिए दौड़ पड़ते हो दौड़ते हो उसमें कोई सलूशन है नहीं आप श्री बात महापुराण दसम स्कों का प्रथम पहला उद्याय बाकी चर्चा बाद में हो पाएगा इतना डिटेल्स हम नहीं चर्चा कर पाए उपनिषद में बोला हुआ वेद में भी जो ये जो जीव है जीवों का अंदर में जो आत्मा है ना जीवात्मा जिसको बोलता है ये आनंद का पीछे पड़ते हैं हर जीवात्मा आनंद का अनुसंधान करते हैं ब्रह्म का स्वरूप है आनंद आनंदम ब्रह्म ये सब वेदांत सूत्र में उपनिषद में एक एक करके मैथमेटिक्स का मापी एक एक, एक फॉर्मूला है आनंदम ब्रह्म बस खत्म हो गया एक शब्द बोल के अब इसका व्याख्या करने जाओ तो एकदम लंबा चौड़ा एक किताब बन जाएगा आनंदम ब्रह्म ब्रह्म का स्वरूप है आनंद आर जीवो ब्रह्म न पढ़ जीव ब्रह्म छोड़कर ब्रह्म मतलब ब्रह्म का अनुकरणा, क्वालिटेटिव रेस्पेक्ट में सेम है क्वांटिटेटिव नहीं तो ब्रह्म का स्वरूप है अगर आनंद मिलना तो जीवो का स्वरूप क्या अलग होगा माम जीव लोक जीव हूत सनातन भगवान श्री कृष्ण गीता में बताए मामूई व जीव जीवलो के जीवभूतो सनातन है ये जो जीव आत्मा सब है सब मेरा ही अंश है अंश मतलब ये समझो कि कृष्ण भगवान को टुकड़ा टुकड़ा करके पीस पीस करके बनाया यू आर फूल नॉट डेट किस्नो नामक जो तत्व है इट सेल्फ पूर्णोतमो तत्व और पूर्ण तत्वों में उपनिषद में बताए पूर्ण वस्तु से पूर्ण वस्तु निकाला जाए तो उसमें पूर्ण ही अवशेष रहता है उपनिषद में बोलता है ईश्वपनिषद हाँ। है पूर्णत पूर्णत मुदत चत इत्यादि है पूर्ण से पूर्ण लिया जाए पूर्ण में वशेष रहते पूर्ण जगत का यही विचार है ये सब दिमाग में नहीं गया है आपका सामने एक घड़ा भरती दूध रख दिया एकदम प्योर दूध उसमें से एक ग्लास दूध निकाल लिया जाए तो एक ग्लास का शॉर्टेज हो गया एक कलसी से एक ग्लास शॉर्टेज हो गया लेकिन पूर्ण जगत में ऐसा नहीं भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतारी है इसका बारे में संध्या का चर्चा में हम बताने का कोशिश करेंगे भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतारी अवतारा ही असंख्य भागवत में बोला हुआ है भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतारी अनंत अवतार भगवान से आते हैं अनंत अवतार उसका बाद भी भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ही रह जाता कोई घाटा नहीं होता कोई घाटा नहीं है इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जो अंगद ज्योति है भगवान श्री कृष्ण का अंगद ज्योति को इम्पर्सोनल ब्रह्मो इफालजेंस बोला जाता है और सारे जीवात्मा जो है सारे उचित ब्रह्मो का जो कण है पार्टिकल और साइंस जो लोग पढ़ा हुआ है साइंस जो लोग ऊंचा विज्ञान पढ़ा हुआ है ऊंचा फिजिक्स केमिस्ट्री लेकर वो लोगों थोड़ा जानकारी होगा साइंटिस्ट लोग बोलते हैं सूरज से जो रोशनी निकालते हैं उसमें एक फोटोन कना फोटोन पार्टिकल्स फोटोन कना फोटोन कना निकालते हैं आते हैं वेदांत तो सूत्र में जीवात्मा का स्वरूप तो आनंदमय तो है ही है आपने बता दिया लेकिन देखने में कैसा है क्या कंस्टिट्यूशन उसका जो गठन है कैसा है इसका बारे में वेदांत सूत्र में बताया जी जीवात्मा कैसा है इसको तुलना नहीं जा सकता है इट इज नॉट पॉसिबल लेकिन करीब करीब बता सकता है कैसा बोला गुणात अलग गुणात गुणात अलग बत इट इज जस्ट लाइक लाइट पार्टिकल्स समझा मेरा बात गुणात अलग वेदांत सूत्र में बताया मतलब इट इज जस्ट लाइक लाइक लाइफ पार्टिकल नॉट एक्चुअली लाइफ पार्टिकल समझा मेरा बात अब भगवान श्री कृष्ण का जो नित्य स्वरूप है इसका बारे में श्रीमदभागवत जी महापुराण में बहुत सुंदर चर्चा किया हुआ है आज भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव तिथि सी चैतन्य महापो सनातन शिक्षा में सुंदर बता दिए सनातन जी को सनातन ये भगवान श्री कृष्णों का जो अवतार है ये हर वक्त आनन्त ब्रह्मांडों में कई न कई ब्रह्मांडों में अभी इसी वक्त भगवान श्री कृष्णों का आविर्भाव मनाया जाता है समझा मेरा बात इसी वक्त आप देखते हो हमारा इधर noon time मतलब बारह बजे चला एगारह साढ़े ग्यारह बजने चला लेकिन कोई दूसरा ब्रह्मांड में अभी भी भगवान श्री कृष्ण का अभी आविर्भाव हुआ भक्त लोग कीर्तन कर रहा है इससे अनंत ब्रह्मांड में भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव और अंत सब चाका का मापी घूम रहा है ये सब बारे में बाद में समझोगे जिंदगी में सुने नहीं हो आपको आश्चर्य लगेगा तो श्रीमद भागवत महाप्राण का दसम स्कंद शुरुआत मैं ये चुनौती देना चाहता हूं ये सावधानबानी आपका सामने रखना चाहता हूं ये किसी ने अगर भगवान श्री कृष्णों का लीला भगवान श्री कृष्णों का लीला का बारे में थोड़ा मेटेरियल कंसेप्शन लाया तो उसका सत्यानाश हो गया समझा मेरा बात भगवान श्री कृष्णों का बारे में किसी का अंदर में कोई मेटेरियल कंसेप्शन जैसे जड़ बुद्धि रक्त मांस का रक्त मांस है इस, इसी में आप एक धरना आ जाए तो आपका पतन हो जाएगा इसीलिए भक्ति सिद्धांत जो सरस्वती को स्वामी ठाकुर दशम स्को स्पर्श नहीं करने हे बिल्कुल मास्पर्श करो इसमें जो चर्चा है आम आदमी को लगेगा हमारा मेटेरियल कंसेप्शन उन लोगों का आ जाए इसीलिए सरस्वती जी को माना करते थे उसका मतलब ये नहीं कि दसम स्को सुनना माना है ये नहीं अपना रियलाइजेशन को अपना अनुभव को आगे बढ़ाना है नॉट दैट दसम तो चर्चा बंद है ऐसा नहीं लेकिन आपका जो अनुभव है आपका जो कॉन्सियसनेस का स्टैंडर्ड है इसको आगे बढ़ाना है आगे बढ़ाते बढ़ाते ऐसा अवस्था में जाओ तो भगवान श्री कृष्ण का लीला परिकर वैशिष्ट सारे अपराकृत दिखेगा ट्रांसेंडेंटल नॉट मेट्रियाल तभी आपका ये भगवान का लीला श्रवण करना सार्थक है जब भी भगवान श्री कृष्ण गीता में बार बार बता दिए जन्म कर्मो चौमे दिव्यम जो व्यक्ति तत्व तो तैक्ता देहम पुनर्जन्मो नैति थी मामित स्वर् स्व अर्जुनो गीता में खुल्ला भुला भगवान बता दिया देखो हमारा जन्म कर्म लीला जो कुछ है ये सब दिव्य है दीप धातु दीप धातु में चमकना दीप्ति और जड़ जड़ जगत का जो धारणा इसका बाहर ले जाने के लिए यह शब्दों प्रयोग किया है भगवान ने बोला ये हमारा अपराकृत प्राकृत नहीं है प्रकृति से परे हैं। इसलिए गीता में भगवान पहला बता दी बार बार बताए दिव्यो जन्म कर्मो जो में व्यक्ति तत्व तो हमारा ये जो जन्म कर्म जो ये अपरागित कोई आदमी समझे तो वो उसका जो अंतिम परिणति बहुत अच्छा मिलेगा उसको परिणति जो है अंतिम परिणति बहुत अच्छा मिलेगा जो भी है ज्यादा बताने का कोशिश ना करें अभी टाइम नहीं है दशम स्कंदों का पहला उद्याय श्रीमद भागवत जी महापुराण का दसम स्कंधो का पहला उद्याय पहला उद्याय का पहला श्लोक राजू वाचो, सी राजू वाचो राजू वाचो मतलब श्री परीक्षित महाराज राजा कौन होगा परीक्षित महाराज सामने बैठा हुआ है आप प्रवचन कर रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी जी सुखदेव गोस्वामी जी इसका उत्तर दिया है परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहा है तो राजू बाछो परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं यहां बोलते हैं कथितो वंशविस्वारोता सौम सूर्यो राजांच उभय वंशा चरित परम्भुत कथितो वंशविस्वारोता सौम सूर्यो राजांच उभय वंशा चरित परमाद्भुतम् राजा ने गुरुजी के सामने बताते हैं गुरु जी परिखित सुखदेप गोस्वामी जी को बताते हैं कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्य जो हम अपना प्रवचन का पहले ही ये बात को छेड़ा था थोड़ा जो आपने हे गुरुजी आपने सूर्य और चंद्र वंशों का राजाओं का बारे में खुल्ला में बहुत सारे चर्चा सुनाए हैं कथितो वंशो विस्तारो उसका जो पीढ़ी वंशो का जो फ्लो इसका वंश विस्तारो प्रोपगेशन ये सब बारे में भगवता आपने सूर्यो सोम मतलब चंद्रमा चंद्र चंद्रवंशो में भगवान श्री कृष्ण चंद आविर्भाव हुए आ सूरज वंशो ये सूरज वंशो है सूर्य वंशो ये सूर्य वंश में आगे चलकर हम लोग देखेंगे भागवत का चर्चा हो हो पाए श्री रामचंद्र का आविर्भाव हुए सूर्य वंश में और चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण का जो वंशो भी बोला जाता है इसको तो कथितो वंशो विस्तार भवता सोम सूर्यो और राजंचो उभय वंशानम ये उभय वंशों का सूर्य वंशो और चंद्रवंशों का राजाओं का जो लीलाएं हैं जो घटनाएं हैं ये सब वंशों बंग, का बारे में चरितम परमाधुगम सुंदर चरित्रों का वर्णन आपने किए हैं आपका कृपा से हमको सुनने का सौभाग्य मिला अब जदस्चो धर्म धर्मशील नितरम मनिषतमो तत्रं वीरयो तत्रशेनावतीर्ण विष्णु शसन यदर्मशील नतर मुनिषत्तम तेनाव विष्णु शसन यद धर्मशील नितर मुनिषत्तम यदुवंशों के बारे में यदुवंशो जोदू का बारे में आपको वो जानकारी है जोदू वंश में भगवान श्री कृष्ण आविर्भाव हुए लेकिन जोदू को इतना सुंदर जो टाइटल है सर्टिफिकेट जोदू जी महाराज को इतना सुंदर सर्टिफिकेट क्यों दिया महाराज देखो एक तो बोला है जोदू को धर्मशील नीतरम धर्मशील नीतरम माने अभी न जिसको धर्म से किसी भी हालत से दफा नहीं किया जाएगा ही इज जस्ट स्टेबल भागवत धर्म में जिसका परिपूर्ण स्टेबिलिटी है किसी भी हालत से लोभ लालची आदमी किसी को किसी दिखाओ वो छोड़ देगा अपना रास्ता लेकिन जोदू का बारे में सुंदर टाइटल दिया है देखो पहला बोला है जदस्यो धर्मशील नितरम नितरम कभी भी अपना धर्म को नहीं छोड़ते हैं और बाद में बोला है मुनि सप्तमह मुनि किसको बोला मुनि मुनियों में पॉजिटिव कंपेरेटिव सुपरलेटिव मुनि सप्तमह महाराज इतना बड़ा टाइटल दिया है मुनियों में एकदम मैंने मुनि पहले बोलो मुनि किसको बोला जाता है बोले ये तो सीधा बात है हम लोग सुना है जो मौन रखता है इसको मुनि बोला जाता है दिस इज नॉट एक्चुअल इंटरप्रिटेशन इसको असली व्याख्या नहीं बोला जाता जो भगवान का कथा छोड़कर दूसरा कथा नहीं बोलते हैं उसको मौन बोला जाता को से महाराज बोलते मौन किसको बोला जाता है कथा बोलो कीर्तन करो इसको इसी में मौन का स्वार्थ करता है मौनों क्या करोगे इसका बारे में सरस्वती ठाकुर बहुत सुंदर बताते हैं अभी बोलने का टाइम नहीं बहुत याद हो जाता है बहुत कथा तो अभी आगे बढ़ना है पहले तो बोला है धर्मो सिलस्य नितरम मुनिषतम आर उसके बाद बोला है तत्रांगशे न अवतीर्ण स्वीर भी भी संसना हैं परम धर्मशील जोदुवंश इसका बारे में तो श्रवण किए हैं और जोदुवंश में बलदेव जी महाराज तत्राक्षण अवतीर्ण बलदेव का स्वित अवतीर्ण विष्णु का परम चरित्र यहां एक प्र जो रसिक भक्त है वृंदावन में पल पल क्वेश्चन करते हैं महाराज आप किष्णु के बारे में बोलने बैठे हो व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट विष्णु बने महाराज हमने क्या गलती कर दिया अगर विष्णु बोला है बहुत आदमी वृंदावन में इस तरह उठाते हैं विष्णु भक्ति प्रदय देवी सत्यवत्य नम नम और श्याम बाबा क्या बोलते कृष्ण भक्ति प्रदय देवी सत्यवत महाराज ये की बदल दिया महाराज हमने बोला बदल नहीं दिया कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यभत्ती न इसको बोलने से और परफेक्शन आ जाता क्योंकि विष्णु तत्वों में छोटा बड़ा चिंतन नहीं करना है पूर्ण तत्व विष्णु तत्वों में कोई छोटा बड़ा करे तो उसमें अपराध है राम जी में निशिंग जी में बड़ाहो जी में कृष्ण जी में ये आपको अगर भेद बुद्धि करे उसमें मुश्किल है इसका बारे में शाम का सभा जो होगा उसमें थोड़ा चर्चा एकदम ध्यान से सुनना बहुत सुंदर चर्चा लेकिन रसे नीर्षतेसो में रसो विचार में कृष्ण का स्थान एबव ऑल इनका जितना सारे भगवान का अवतार है इन सबों में भगवान श्री कृष्ण काल जो प्रेस रिपोर्टर आते उधर भी एक ही बात बोला कृष्ण का वैशिष्ट्य ये है कि कृष्ण सबका ऊपर है रस विचार में कृष्ण का बराबर कोई नहीं हो सकता वो भी हमको बोलना चाहिए नंदन नंदन से कृष्ण जो प्रवचन का पहले बोला सदैव नंदन दची तरंदनम सदैव नंदन हमने शुरुआत में बताया नंदनंदन श्री कृष्ण मथुराधीश कृष्ण नहीं है द्वारकाधीश कृष्ण नहीं है हमको नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया तो ये जो इधर बताया जो बलदेव जी महाराज इसका साथ ये विष्णु तत्व तो अतत्कृष्ण का ही बारे में बताया अवतीर्ण हुआ लेकिन शब्द प्रयोग किया विष्णु विष्णु शब्द क्यों प्रयोग किया कि नहीं प्रयोग किया पहले इसने कोई दोष नहीं है विष्णु शब्दों का व्याकरण में व्याख्या आता है विश धातु सर्वभूतेशु विशति प्रविशति इतु विष्णु ऑल पर लॉर्ड समझा मेरा बात अंग्रेजी में बोलता है सर्वव्यापक भगवान अनु परमाणु में प्रविष्ट होकर रहते हैं इससे विष्णु व्यापक अर्थे व्यवहार किया है तो इसका परिपूर्णतम अर्थ निकाला जाए तो इसमें किस ही आएगा श्रीमद भागवत जी महापुराण दशम स्कंदों का जो रासलीला पंचोध्याय उध्याय यह तो स्पर्श करना माना है लेकिन बहुत कट्टोर शांत जो है महात्मा जो सिद्धांतों का एकदम एकदम चूल चूल बाल बाल सिद्धांत तो निकालते हैं वो पहुपाध जी का सिद्धांत तो आपका सामने रख दे उसमें आपका दिल में बिकार नहीं पैदा होगा समझा मेरा बात थोड़ा बहुत तो टच करना ही है भागवत का पूरा उसमें दोष नहीं लगेगा क्योंकि बहुपात जी का स्ट्रिक्ट अनुगत्व में गुरुवर्गो का थोड़ा बहुत टच देना है इसमें भागवत जी का अं रास पंचाध्याय का अंतिम श्लोक में आएगा विक्रीरितम बज बज भी धन छवाद अथ बर भक्तिं परम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृद्रोगी नी अचिरे नीरा श्लोक तो में बताया रास कौन करते विष्णु है? करते हैं कि कृष्ण करते हैं तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कि हुआ विष्णु लिखा है विष्णु श्रद्धा नितम तो इसमें विष्णु क्यों बोला वो उसमें घबराने का कोई बात नहीं भगवान श्री कृष्णो जितना गोपी उतना अपने को मैनिफेस्ट किए उतना इसमें भगवान का जो लीला है इसमें बहुत घबड़ाने वाला बात है जतो कोटि गोपी चौतन तो चरित में है जतो कोटि गोपी उतना कोटी भगवान श्री कृष्ण अपने ही स्वरूप ये नहीं कि भगवान का ए, अंदर से छाया निकला नॉट दैट ये नहीं सब भगवान श्री कृष्ण ये कैसे संभव है एक ही साथ भगवान श्री कृष्ण इतना हजार रमणी का साथ विवाह किए ये सब आश्चर्य सिद्धांत है तो इसमें विष्णु शब्द जो हम प्रयोग करते विष्णु भक्ति प्रदय देवी आप बोलते हो हम अगर कृष्ण भक्ति प्रदय देवी बोले उसमें कोई दोष नहीं है विष्णु शब्दों का परिपूर्णतम अर्थ निकाला जाए अंतिम एक्सट्रीम एक्सेलेंट अर्थ निकाला जाए उसमें कृष्ण शब्द ही आएगा वो भी कृष्णों में नंदनंदन श्री कृष्ण ही आएगा इसका भार तो एक एक शब्दों का व्याख्या करने जाए उसमें बहुत समय लगता है तो यहां बताया पहला बात तो यह है भागवत जी महापुराण में शास्त्रों में जोदू को बताया धर्मशील अब आम आदमी संसार का जो इतना आदमी है उंगली उठाकर बोलेगे जोदू धर्मशील है कौन बोला है जोदू तो बदमाश है बोले महाराज क्यों जो तू पिता का बात नहीं माना जो पिता का बात नहीं मानते हो कि अच्छा आदमी होता है हमारा वेद में बोला हुआ पितृदेव भवो मातृदेव भवो आचार्य देव भवो बहुत सारे शब्द हैं वेदों में पितृदेव भवो जो पिता का आदेश उल्लंघन करता है उसको समाज में वो भी पिता का खतरनाक ना हो अच्छा तो पित्री का आदेश उल्लंघन किया था किसने जोदू इसका बारे में हम श्रीमद भागवत जी महापुराण चर्चा का टाइम ये सब बात को मसला को खुलेंगे अभी नहीं फिर भी ये जोदू जी को ये भागवत जी महापुराण में बताया गया ये धर्मात्माओं में प्रधान अग्रगण्य धर्मात्माओं में पहला श्रेणी में उसका स्थान है और मुनियों में मुनि मुनिषत्तमो मुनिषत्तरोमो इसमें भी एक्सीलेंट स्थान दिया गया इसका भी व्याख्या हमने किए जोदू भागवत धर्म छोड़कर दूसरा काम नहीं करते जोदू भागवत धर्म छोड़कर दूसरा कोई धर्मों को पालन नहीं करते हर वक्त कंटिन्यूसली इसलिए जोदू को धर्मशील बोला जाता है जोदू इसलिए अपना पिता का बात नहीं माना क्योंकि अगर पिता का बात मान ले तो भगवत धर्मो भगवत धर्मो से दफा हो जाते समझा भगवत भजन से दफा हो जाते पिता का बात ऐसा खतरनाक था पिता का बात अगर मानते तो अपना सेवा में रुकावट आ जाता अगर मेरा सेवा में रुकावट डालने वाला हमारा अपना पिता भी है तो पिता को भी हम छोड़ देंगे शास्त्र में पुमान है अगर हमारा भैया हमारा भजन में हमारा सेवा में रुकावट डालने वाले है तो उनको भी हम काट के फेंक देंगे विभीषण प्रमाण है रावण को त्याग दिए सारे प्रमाण है इसमें कोई दोष नहीं लगता तो ये जो है बताए मुनि इसलिए इसलिए बताए कि भगवान का कथन भगवान का चिंतन भगवान का चर्चा छोड़कर भगवान का कथा छोड़कर वो दूसरा कोई कथाई नहीं बोलते दूसरा कोई कथाई नहीं बोलते थे इसलिए उसको बोला जाता है मुनियों में सत्तमो अत अवतीर्ण सो विष्णु और बीजानी संस इसका बारे में प्रवचन करो हे गुरुजी जी तत्र मतलब बलराम सहीतेण तत्राशेण मतलब बलराम जी महाराज बलराम सहीतेन अवतीर्ण बलराम के साथ जो अवतीर्ण हुए परिपूर्ण तमो परात्म पर अखिलेश्वर भगवान श्री कृष्ण इसका बारे में थोड़ा बताओ कीपा करके गुरु जी असुखदेव गोस्वामी जी ने बहुत सारे कथा है पहले ये दशम स्कंदो शुरू के लिए उसका मन में इच्छा नहीं थी उन्होंने बोले मेरा शिष्य कैसा किस्म का है पहले परीक्षा ले ले नवम स्कंदो तक नवम स्कंद का जो अंतिम घड़ी नवम स्कंदो जब नवम स्कंदो का जो आखिरी घड़ी इसमें सुखदेव गोस्वामी क्या किए बोले भर में पलभर में सारे वर्णन कर दिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा में आविर्भाव हुए वहां से गोकुल में पहुंचे गोकुल से फिर बाद में पालन पोषण हुआ वहां से थोड़ा मथुरा आया फसो को बात किया और फिर दर मथुरा से दरका गया शादी छोड़ दी और मौनो धारण कर दिया और सुखदेव गोस्वामी जैसा गुरुजी आप परीक्षित महाराज जैसा सौरो मिलेगा पहले गुरुजी हमको वंचित किए हैं जहां असली प्रवचन शुरू करना है वहां तो गुरुजी जी धारण कर लिए और बताने वाला नहीं बोले वो तो बता दिया गुरुजी। अब बताओ असली बात तो आप बताए नहीं बोले ना आपका इतना दिनों से आप भागवत कथा सुन रहे हो आपका अंदर में खुदा तृष्णा पीड़ित पीड़ा देते होंगे इतना दिनों से कथा सुनने के लिए बैठे हो नॉनस्टॉप स्टॉप हरी कथा मैराथन हरी कथा कोई उठने का कोई बारी नहीं है कि महाराज थोड़ा पानी पिया है थोड़ा या लेटे आए थोड़ा ऐसा बात नहीं है नॉनस्टॉप स्टॉप कथा अब परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोसाई परीक्षा के बताए आप परेशान हो होंगे परेशान हो गए होंगे आप थोड़ा पानी पी के आओ पान तृष्णा खुदा आपका अब आप। गुरु जी हम तो आपका हरिकथात पान करते हैं पीवंतम जो कथा मृतम आपका मुख से आपका श्रीमुख से विगलित जो कथा मृतो वो तो पान कर रहे हैं उसमें हमारा खुदा तिश् बिल्कुल नहीं है तो आप थोड़ा हमको वंचित मा करे हमको कथा सुनाने का प्रयत्न करे तभी शुरू किए अब ये सब बात अभी ये सुखदेव गोस्वामी का प्रवचन शुरू नहीं हुआ अभी जे परीक्षित महाराज का ही क्वेश्चन चल रहा है यहां बताते तीन नंबर श्लोके अवतीर्जो जदुरंशे भगवान भूत भावना कृतवान जानी विश्वात्मा तानी नो बदो विस्तरा अवतीर्यो जदुर्वंशे भगवान भूत भावना अनंत जगत का जो जीवात्मा है सबका वास्तव मंगल मैक्सिमम जो मंगल का जो वास्तव स्वरूप है ये समाज का आदमी जानते नहीं ये भी गौड़ियमठ वाले जानते हैं गौड़ियमठ वाले एक जीवात्मा का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है व्हाट इज योर एक्सीलेंट अचीवमेंट मैक्सिमम अचीवमेंट अचीवमेंट क्या है आप अगर सोचो वे बैंक की आमानत रूपया शेयर मार्केट का पैसा और हमने डिग्री हासिल किया महाराज फॉरेन से और अच्छा बीवी से शादी किए ससुराल भी बड़े ताकतदार ये सब बेकार ये हासिल जो हुआ है कुछ नहीं है धन दौलत और माल खजाना कुछ नहीं संग जाना है <laughs> तो इसको बोलता है उसको बोलता है कुछ नहीं आगा जाने का पहले एक बूंद भी भगवत भक्ति शुद्ध भक्ति पैदा हो जाए आपका दिल में एक बूंद हम ये नहीं बोलते कि बहुत सारे भक्ति एक बूत भगवत भक्ति शुद्ध भक्ति आपका दिल में पैदा हो जाए तो आप की तो, तो हो जाओगे कितकित्व तो तो हो जाओ इसलिए पहले दिन जब प्रवचन शुरू किए थे उस दिन चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में ये जो कथा है ये सुनने को मिलता है पहला दिन जब शुरू किया था ये प्रवचन शुरू करने का पहले श्लोक बताया था क्या आपको क्या आनंद मिलना है पहले आप अगर चैतन्य मापो का संप्रदाय का हो बोल सकते हो गुरुजी का चरण छो के महाराज हम तो आपको क्या मिलना चाहिए क्या आपका लिए प्रतीक्षा कर रहा है संपत्ति इसलिए बताए थे संसार सिंधु तरणी हृदय जदीसा संकीर्तन मृत रे रमते मनुष्य प्रेमा बुधौ बुधौबुध बिहरणी यदि चित बीती चैतन्य चंद चरणे कुतागम चैतन्य चंद चरणे कुतागम अगर प्रेम का सिंधु में आपको तैरना है तो चैतन्य शरण में शरण लो जा सा आ जाओ और देखो क्या फायदा मिलता है इतना तो आपको फायदा मिला देख चुके हो दुर्गंध दूषित संसार जिंदगी में आपका कितना टाइम चला गया नाउ कमन एंड सी व्हाट यू आर गोइंग टू गेट यू जस्ट चेक अप क्या आपको मिलना और ये भी देख लो चक लो थोड़ा क्यों उसी में पड़े हो थोड़ा आ जाओ ये भी देख लो संसार सिंधु में डूबोगे डुबकी लगाओ तो आप मर जाओगे संसार का सिंधु में जितना करोड़ आदमी करोड़ों करोड़ आदमी डुबकी लगाया संसार समाज में संसार में सारे डूब गया कभी उठा नहीं लेकिन ये प्रेम का समुंदर में जो गोता लगाया वो तो महाराज तर गया जो इसी समुद्र में गुत्ता लगाया तो तर गया हो प्रेम समुंदर <coughs> तो इसलिए बताया अवतीर्जो जदुरश जो से भगवान भूत भावना सर्वजीवों का मंगल देने वाले परिपूर्णतमो जो भगवान का आविर्भाव हुए वंशे अवतीर्ण हुए कृतवान तो जानी विश्वात्मा जो विश्वात्मा भगवान कृतवानो जानी विश्वात्मा तानी नो तानी नो अस्माकम सकाशात संस्कृत में बोलता है अस्माकम सकाशात् हम लोगों का सामने बताओ कृतवानो जानी विस्वात्मा तानी वो सब लीला के बारे में वो सब क्रियाक्रम भगवान इसका बारे में तानी नो हम लोगों का सामने बदो विस्वरात विस्तारित रूपे अब बताओ विस्तारित रूप आप बताओ अब तीर जो जो दुर्वंशे भगवान भूत भाव कृतवान जानी विस्वात्मा अब शुरुआत होता है असली बात शुरुआत इसको जिंदगी में कभी पोचना नहीं है शब्दों को निवृत्त तौर सोई रूपी अमानत भवो सदा छत्र मनोभिरा क उत्तम श्लोक गुणानुवादतमान बिना पशुग्नाथ ये शब्दों को मुखस्त करना है निवृत्त तौर सोई रूपगी अमानत जो लोगों का इस दुनियादारी का विषय में जो तृष्णा है सारे खत्म हो गया जो शुरुआत में आप आए नहीं थे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें चर्चा हो चुका दैट वाज वेरी इंट्रोडक्ट स्पीच इट ऑज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू मिस इसका बारे में हमने बताया अगर दिल में कोई तृष्णा तरह तरह का तृष्णा पुत्रो क्षणा वित्त क्षणा धनोई क्षणा लोक क्षण वैष्णा का मतलब तृष्णा हम कीर्तन करे आदमी वाह वाह वा, बोलेगा बहुत आनंद हुआ अरे कोई बाबा नहीं बोले हमारा संकीर्तन पितोरोऊ पितोरोऊ दी वचन नित्यानंद और गौर संकीर्तन ही ये अगर हमको बोले बोले तेरा कीर्तन ठीक हुआ चाहे दुनिया हमारा सामने से उठ के चले जाए जाओ यू कैन गो तो हमारा ये कथा बोलना सार्थक है हमारा खोथा भगवत कथा भगवान गुरु वैष्णव इनके संतुष्टि के लिए चाहे भक्ति भक्तिवाल सीमा हमारे से अभी 1500 किलोमीटर दूरी होना क्यों उनका दिल में ये कथा धक्का जरूर देंगे ये हमारे सामने उपस्थित है महाराज जी <laughs> तो ये जो कथा ये कथा कोई किसी को धोखा देने वाला कथा नहीं इससे बोला निवृत्त तौर से ही रुपयी अमानत जिसका तृष्णा निवृत्ति हो गया और तृष्णा नहीं है बहुत बस महाराज बहुत हो चुका देख लिया पति पत्नी का संबंध संसार रिश्तेदार सारे देख लिया अमानत पैसा बहुत खूब देख लिया बस स्टिल आई एम नॉट गेटिंग सेटिसफैक्शन एंटर सेटिसफेक्शन सेटिस्फैक्शन किसको बोला जाता है हमारा किसी ने सॉल्ट लेक में बिल्डिंग बना लिया सुंदर उसमें सेटिस्फेक्शन थोड़ा बहुत तो थो आया बट इट इज ये कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं है सेटिस्फेक्शन का मतलब है आपका जो अंदर में जो भाव है अंदर में छुपा हुआ जो भाव है इसमें ज्यादा सा भी कोई कमी नहीं रह जाएगा समझा यू आर फीलिंग आई एम कंप्लीट टूडे कंप्लीट जैसे सिला महाराज जी अनुभव कर चाहे आदमी किसी भी तरह का व्यवहार उसका साथ करे शिल जी बोलते हैं ये सब आदमी हमको ठगने के लिए आता है दे आर नॉट कमिंग टू मी टू गेट समथिंग एक्चुअल हमारा सामने भजन का, का फायदा लेने के लिए ये लोग नहीं आते दूसरा किस्म का फायदा लेने के आते हमारा सेवा करने का बहाना करते हैं अरे तो हम गुरुजी का सेवक है महाराज कितना सेवा करते हैं रोटी पानी देते हैं और जो कथा जो बोलते हैं या माइक्रोफोन लगा देते हैं कैसा सारे और बाहर जाओ अभी जाओ अभी गुरु का विषम कितना सारे हम अंतरंग सेवक है एक एक प्रवचन सुनोगे तो हैरान हो जाओगे महाराज गौरिया मठ का कथा सुनना है आपको गौरिया मठ का कथा सुनना है आपको आप सुना नहीं ठीक से एक एक ये सब विषय पर सुनोगे तो आपको पता चलेगा सिद्धांत गुरुजी का सामने पचास साल रहते हुए भी वो वंचित हो जाते हैं टोटली हिस्टिच गुरु गुरुजी उसको धोखा देना नहीं चाह वो अपना हिसाब से धोखा खाया गुरु वैष्णव नेवर ट्राई टू चीट यू वे इट इज यू यू वॉन्ट टू बी चीटेड सो यू आर चीटेड आप धोखा खाना चाहते हो इसे धोखा आपको मिला इसे पोपाजी बोलते थे ये सारे जो है हमारा सामने आता है हमको धोखा देने के लिए लेकिन वो लोग जानता नहीं हमको कोई धोखा नहीं दे सकता महाराज को कोई धोखा नहीं दे सकता वो बोका बन के रहता है आओ आओ तुम्ही तो सब किया है हमने क्या किया है हमारा गुरुजी भी ऐसे बोलते थे वैष्णव का एक किस्म का लीला अरे तुमने तो सब किया है अरे नहीं तो हम कहा जाते अच्छा तो पोपा जी बोलते ये लोग हमको धोखा देने आएं, तो हम इनको जन्म जन्म उसको धोखा दे इसका ही कर्म फल उसको धोखा देगा गुरु तत्व जानते नहीं जब तक गुरु तत्व में गुरु वैष्णव का तत्व में प्रतिष्ठित नहीं हो जाओगे तो तब तक यू कैन नॉट स्टार्ट योर एक्चुअल भजन चाहे तिलक लाला ला लो इतना बड़ा मला लगा लो कुछ भी करो परिपूर्ण रूप से गुरु तत्व में सुप्रतिष्ठित हो जाए गुरु तत्व आपका सामने गुरु तत्व दिखाई पड़ेगा नॉट दैट थोड़ा मुखस्त कर लिया और थोड़ा रेस्ट कर लिया प्रवचन करना शुरू कर दिया ऐसा प्रवचन नहीं है इट इज कमिंग फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट हृदय का अंतकरण से कोई स्पूर्ति कराता है ये याद कर लिया और दोहरा दिया ऐसा नहीं तो गुरु तप्त में जब तक आप सुपोदिष्ठित तो नहीं हो जाओ तो आपका लिए हरिभजन संभव नहीं है शुरुआत नहीं होता यहां जो श्लोक है इसका व्याख्या जरूरी है निवृत्त और सोई रूप भवौ मनोभिरात क उत्तम श्लोक पुमान विराजेत बिना पशुगुनाथ निवृत्त मार्ग में चला गया और उसकी इच्छा नहीं है संसार का कुछ चीज में कोई लगन नहीं है इसी अवस्था में रूपगियो मान आई जो भगवान का जो लीला कथाएं हैं भगवान का जो अपरा कथाएं हैं ये लीला कथाओं को शास्त्रकारों ने भवौषि बताया भवौषधि हमने समझा नहीं पृथ्वी में धरती पर पैदा होने का बाद एक किस्म का बीमारी हर कोई को जकड़ते हैं कैच सिंगल डिजीज दैट इज कॉल मैटेरियल डिजीज इसको बोलता है भावरोग भावरोग जानते हो? सुने होंगे ये भवरोग हर कोई को टच करते हैं यहाँ तक कि सुखदेव गोस्वामी जब पैदा होने के लिए पिताजी सुखदेव तुम आ जाओ आते नहीं और भगवान श्री कृष्ण आके बोले सुख सुख मेरा सुख बाहर आ जाओ ठाकुर जी यहां तो मैं बहुत अच्छा हूं यहाँ तो बाहर जाए आपका माया का चक्कर में पड़ जाओ ना ना आपको पकड़ेगा नहीं देखो पकड़ेगा नहीं बोले तो ये भी झूठा हो जाए तो एक काम करो गायों का गौ माता का जो सिंह है सिंह जानते हो गौ माता का वो सिंह का ऊपर एक राय मास्टर है मास्टर सीट है सरसों एक सोरसों गौ माता का जो सिंह है उसमें एक छोड़ दो और कितना समय तक रहेगा बोले मारा रहेगा थोड़ी आप तुरंत निकल जाएगा That much time, माया कैन टच यू ओनली टच एट इज ऑलमोस्ट माया नॉट टचिंग मी माया हमको स्पर्श नहीं किया ऐसा ही हुआ लेकिन स्पर्श भी किया यही नहीं बोल सकते स्पर्श नहीं किया तो ऐसा विचार किया भगवान सिंह ने बोला देखो मेरा माया तुमको पर्सन ही करेगा लेकिन पर्स नहीं करेगा ये भी झूठा हो जाए कम करो गौ माता का सिंह में एक राय की दाना रख दिया जाए तो वो जीत पल भर निकल जाएगा उसी टाइम तो तब सुखदेव गोस्वामी परमंश गुरु जी हमारा सामने आए और आने का साथ साथ ही क्या किया बोले महाराज हमको देखना नहीं है आई एम लेस इंटरेस्टेड अबाउट हु इज माई फादर हु इज माई मदर हमको जानना जरूरी नहीं है कौन मेरा पिता है कौन मेरा माता है तो क्या किया जन्म का साथ साथ ही के चले गए <laughs> जन्म का साथ साथ ही चले गए बस जंग प्रव अंदम पेतम अपेत कृत्यम दई पाए नातर वाजुहा तनमततया तरविनेदु सर्वूतहदय मुनिमान क्या वह जम्र वयंदमेतमेत कृत्यं दैपायनो विरह कातर कातराजुव पुत्रेत त्वं तरव नेंसूतहृदय मुनिमान तस् पैदा होने का बाद वो चल दिए प्रवज्जा प्रवज्जा का एक्चुअल मीनिंग संन्यास कंप्लीट डिटैचमेंट एक बच्चा पैदा हुआ महाराज पैदा होने का साथ साथ ही जंगल में चले गए पैदा हुआ चल दिए क्योंकि 16 साल का उम्र में पैदा हुए 16 साल तक मैया का कोख में रहे आराम से भगवान का लीला चिंतन में हाँ? तो यहां बताया भवौषध भगवान का जो लीला कथाएं हैं भगवान का लीला कथा छोड़कर दूसरा कुछ दावा आपका लिए जथेष्ट नहीं है कोई भी दावा एक ही दावा है भवौषध उशद, भवौषधात् छोत्रो छोत्रो माने श्रवण के लायक छोत्रो मणोभिरात् मन को अभिरमन मनोभिरात छत्रो सुनने का लायक छत्रो मनोभिरात मन को मन का अभिरमन करने वाला मन को अभिरमण कराने वाला मन को अभिरमन कराने वाला रमन नहीं मन का अभिरमन अभीष्ट रूप में रमन हो जाए सिर्फ भगवान का चिंतन भगवान का चरण कमल भगवान का भक्त छोड़ के दूसरा कोई चिंता ही दिल में बिल्कुल ठहरते नहीं ये है सिद्ध अवस्था चाहे कुछ भी करो तो भात्र श्रवण का लायक मनोभिरा उत्तम श्लोक गुणानुवादक भगवान का उत्तम श्लोक उत्तम श्लोक किसको कृष्ण को बोला बोलाएगा उत्तम श्लोक बोला है उत्तम श्रोक क्यों बोला इसका भी व्याख्या है कौ मैने कौन ऐसा है जब उत्तम श्रोक भगवान श्री कृष्ण का आनंदमय कथा का, का लहर इसमें अवगहन करना नहीं चाहता बिना पशुग्नाथ पशुघाती पशु को काटते हैं दिन रात बिना पशुग्नाथ बिना पशुघाती पशुघाती जो है वो तो खोदी पशु होते हैं महाभारत में आता है सूरत राज का प्रसंग महाराज तुमने अपना जग में इतना पशुओं को बोली दे चुके हो नाउ दे आर वेटिंग टू काट यू सेम वे आप ये सब पशुओं को लाखों लाखों हजारों पशुओं को आप काट चुके हैं नारद जी बोलते देखो दे आर वेटिंग भसो ग्रदा ऐसा दांत करके बहुत क्रोध के साथ खड़ा हुआ है जब आपका ये जन्म बीत जाए तो आपको भी पशु जन्म लेना है आपको भी वो लोग काटेगा बी क्या फूल ये हम गप नहीं बताते अच्छा ऐसा बात है हा आपको भी काटेगा वो वेट कर रहा है तो बिना पशुग्नाथ जो पशुघाती जो है वो तो पशु ही होते हैं इसलिए भागवत में बताया बिना पशुग्नात पशुघाती पशुघाती जो पशु खोद जो पशु है उन, उनके अलावा कोई ऐसा आदमी की दुनिया में है भगवान का कथा का प्रेम का लहरी इसमें बिल्कुल छूना नहीं चाहता स्पर्शो ओपी ममोनोअवत चैतन्य महापो अविर्वाह हुए प्रेम की बार आया इसका बारे में बाद में चर्चा किया जाएगा एक एक याद आ जाता है लेकिन करने जाओ तो घंटों पे घंटा बच जा उचित नहीं है यह बताए कि भगवान को उत्तम श्लोक गुणानुवादात भगवान श्री कृष्ण का आनंदमय कथा का, का जो व्याख्या प्रवचन इसको कौन भवौषधि महाभव आनंदमय अमृत इसको कौन पीना नहीं चाहता छोड़ना चाहता है कौन बिना पशु का तो पशु गाती है खोद पशु है अब उत्तम श्लोक क्यों बताया उत्तम श्लोक का भी तो कोई अर्थ होगा शास्त्रकारों ने बताया था उत्तम श्लोक एक एक भागवत का एक एक शब्दों का जो यूज हुआ है सारे एक एक शब्दों का एक एक अर्थ है एक ही शब्दों कभी क्रियापद में आता है कभी दूसरे जगह एप्लीकेशन क्रियापद में नहीं उसका अलग अर्थ हो जाता है बहुत सुंदर आ महाराज ये सब ये रस में डुबकी लगाने वाला जो है वो छोड़ के बाहर का आदमी को संभव नहीं है तो उत्तम श्लोक इसलिए बताएं, तमु उदगतो तमो यस्मात्तम जिनका तमो रजो संपर्ण दफा हो गए बिल्कुल जो माया देवी है भागवत का जो पहला स्कंद चर्चा वो देखना माया देवी पीछे भगवान का पीछे बैसदेव जी को दर्शन हुआ कि माया देवी पीछे एकदम लज शरम के मारे घूंगठा लगाकर श्रम के मारे एकदम पीछे भगवान का पीछे भगवान ऐसे बैसदेव गोस्वामी देख रहे भगवान दर्शन दे रहे हैं भगवान का पीछे मायाच तथा श्रया पीछे माया देवी लज्जा के मारे शरम के मारे एकदम नीचा होकर जैसे कोई अपराध किया दर्शन हुए अब शरम की क्या बात है महाराज शरम क्या यह बात है देवी कहती हैं कि भगवान आप मेरे को ऐसा सेवा में लगा दियो भवानी मैया भवानी मैया कहती है भगवान आप हमको ऐसा सेवा में लगा दिए हो जैसे दिन भर किसी को काटा पीटी में रहता हूं मैं किसी को काटो किसी को फेंको किसी को ये करो कि को पनिशमेंट दी रही काम है दुर्गा देवी का दुर्गा मतलब फोर्ड फोर्ड फोर्ड मतलब फोर्टियम में जाता है फोर्टूलियम फोर्ड मतलब दुर्गा ये दुर्ग संसार जिसमें आपको डाल दिया गया इट्स इट्स ए फोर्ड इन विच आप आर पुचे इन टू जिसमें आपको फेंक दिया गया ये फोर्ड है ये चारों ओर फैंसिस पांचिल है चारो ओर दीवार है है किला फेंक दिया गया आपको दुर्गा देवी वेटिंग दुर्गा भाई बाजार बैठा दिया चारों चारोर बाजार में जाते और रौनक बाजार में रनक बहुत चीजों का रनक है महाराज बाजार में जब आते जब जाते हैं ना पति पत्नी जब अच्छा लेके हमको ये खरीदनी है हमको ये खरीदनी है चाट करके ले जाता है और चाट भी बदल जाता है वहां बाजार का रनक देखकर कभी कभी चाट भी बदल जाती है ये नहीं ले लिए है हमको ये लेनी अरे तुमने तो कही थी कि ये ले नहीं हमने बदल दिया समझा मेरा बात तो ये जो दुर्गा देवी ये फोर्ड में डाल दिया और दुर्गा देवी के देखनी है कि कौन जीवो का ये दुनिया का जो आनंद है इसमें उसका भरपूर हो गया और लेस इंटरेस्टेड इट दुर्गा देवी उसको क्या करते अर जासारिटेस्टेड डिटेस्ट विस्वाद हो गया और स्वाद नहीं आ रहा है यहां तक कि सन्नासियों के बारे में भी ये प्रवचन प्रहुपा बोलते हैं। प्रहुपा ये बताते हैं, आपस में करने के लिए बोलो घंटा मत मैदान बोलो उपाध बोलते हैं हाँ, आपस में कर लो पोपाध बोलते हैं पोपाध बताते हैं कि जब तक ये संसार का विषय से थोड़ा आपको टेस्ट मिल रहा है समझा मेरा बात आप सन्यास लिए हो सब कुछ लिए हो रेनास ऑर्डर आप तैगी बन चुके हो लेकिन पोहपा बताते हैं एह बैठो। बैठू पोह बताते हैं अगर तैगी बनने का बाद भी तैगी बनने का बाद भी इफ यू आर गेटिंग टेस्ट आउट ऑफ दिस मेटेरियल वर्ल्ड आप तैगी बन चुके हो आपका दृष्टि में मैं तैगी हूं आपका दृष्टि में मैं तैगी हूं लेकिन स्टिल अंदर में मेरा अगर ये दुनिया से कुछ टेस्ट मिल रहा है तो आई एम स्टिल इन बॉन्डेज स्टेज हमारा बंधन पूरा पूरी खुला नहीं है समझा मेरा बात हमारा जो बंधन है परिपूर्ण रूप से खुला नहीं है तैगी मतलब भगवान का लीला भगवान का जो प्रेम इसमें समा जाना इसी त्यागी जीवन का सात्वकता तो है काल जो शिला भक्तिवल उसी महाराज का बात उठाते हुए पद्मना महाराज जी बताए थे शिला माधव गुस्से महाराज वो ये वहां जाके बताया ये विश्व भारतीय त्यागी समाज होना चाहिए था संत तो समाज नहीं है त्यागी का बेस बना लिया अब उसमें थोड़ा वो स्वाद मिलता है ये दुनियादारी का चीजों से देन इट इज वेरी डेंजरस वेरी डेंजरस और उसमें भी आगे संत संग हो जाए आपका निष्कपट भाव से तो ये आप तर जाओ उसका लिए कोई बात नहीं लेकिन पूरा उल्टा है कपट तो उसका बंडेज और हो जाएगा वो संन्यास हो गए भी हो फिर बंधन में तो उत्तम श्लोक का ये व्याख्या किया उदगतो तमो यस्मात्तम उत्तमः तमो जिनका अंदर में सोची नहीं जाता सोचने का बाहर है तमो रजो गुण तमो ही नहीं है तो रोजो कैसे रहेगा तमो मैक्सिमम तमो ही नहीं रहेगा तमो का पीछे तो रोजो रहे सब तमो का आगे रहता है तमो हट गया तो रोजो भी नहीं है तो तो उद्गतो तमो यस्मात सौत्तम और एक गुरुवर्गो ने सुंदर व्याख्या किया ये उत्तमयी श्लोकई उत्तमयी श्लोकते इति उत्तम श्लोक उत्तमयी उत्तमयी मतलब उत्तम किसको बोलते हैं संत महात्मा को विशुद्ध जो साधु महात्मा वो लोग जो अपना प्रवचन के द्वारा जिनके लीला कथा गान करते हैं उसको उत्तम श्लोक बोला है बोला उत्तमयी उत्तमयी श्लोक कते उत्तम अर्थात संत महात्मा लोग श्लोक कते श्लोक अर्थात श्लोक बना बना कर जिसका वंदना करते हैं, हैं आरती उतारते हैं, हैं। तो दो किस्म का अर्थ हमने बता दिया दो किस्म का उदगतोतमो जस्मा उत्तम और उत्तम श्लोक कत उत्तम उसका कहा दोनों अर्थ तो कौन पुमान पुमान मतलब जी, कौन जीवात्मा ऐसा है जो भगवान का प्रवचन को सुनने का इच्छा बिल्कुल नहीं है अब यहां जो है चार नंबर श्लोक के बाद अभी सुखदेव गोस्वामी का प्रवचन शुरू नहीं हुआ मानो कि ये परीक्षित महाराज ये सब मानव की परीक्षित महाराज ये सब प्रवच ये सब कथा के द्वारा आरती उतारता है गुरुजी का सुंदर मानव की परीक्षित महाराज अभी गुरुजी का आरती उतार रहा है अभी भी खत्म नहीं हुआ गुरुजी बाद में शुरू करेंगे अब बोलते हैं गुरुजी मैं कैसे बोल सकता पिता में समरे में समरंजय देवव्रता रथई स्तिमिंग दूरतम कौरव सैन्य सागरम कृत्यातरण वत्सद स्म यहा प्लब जो भगवान का चरण कमल को हमने किस्ती समझकर उसका सहारा लिया अथई समुद्र चारों ओर पानी पानी पानी आपका जो जहाज है शिप है वो तोड़फोड़ के एकदम पानी में जा रहा है अभी युवा सपोज युवा ऑन दिस ऑन दैट शिप आप सोचो कि वो जहाज में आप हो और वो जहाज एकदम तोड़फोड़ के एटलांटिक सागर में अभी डूबते जा रहा है यू आर नॉट यू आर गोइंग टू ड्राई नाउ Now think of it. अगर आप ऐसा कोई दार्शनिक आगाधर है ऐसा कोई दार्शनिक आगाधर है तो वो successful हो जाएगा ये अनुभव जब आ जाएगा ये जो हमारा जो भावना आपको अनुभव में उतारेगा जब तो आपका लिए संभव नहीं है कि दुनियादारी का relation आप रखो ये अनुभव होना सबसे बड़ा चाल जब दक्षिण भारत का कुलोशेखर जी जब रो रो के भगवान का सामने बहुत देख चुका इतना बड़ा खजाना इतना बड़ा राजधानी इतना सुंदर पटराणिया महाराज आई नीड नथिंग हमको कुछ नहीं चाहिए जब सुनोगे कभी प्रवचन नहीं तो हैरान हो जाओगे क्या गुजारा था उसका जिंदगी में इतना भगवत भक्त ना हम बंदे तब चरण मंद हेतु कुंभि पाकम ना रकम ना पने ये सब श्लोक सुनोगे तो हैरान हो जाओ पागल सब छोड़ के सुनो खाना पीना सब मिल जाएंगे बाद में सुनेंगे चलेंगे बाद में तो इसका व्याख्या भी होगा कभी अभी तो है तो पिता महा में समरे अमरंजय देवव्रता अतिरथ स्त्रिंगल दुरात कौरवसैन्य सागरम कृत्य अतरण वत्स पदम स्म यवाहा जो भग, जो भगवान का चरण कमल को सहारा लेने का बाद ये हमारा पूरा खानदान पितृ पितामहा जो है समरे अमर हमारा जय पिता पितामहा हैं एकदम बड़ा आनंद के साथ पार हो गया यह पार होना संभव नहीं था कि कौरवों और पांडवों का साथ कौरव का साथ पांडवों का जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र का युद्ध ये कोई मामूली युद्ध नहीं हुआ था मानो ऐसा कि प्रलय का काल आ गया प्रलय का स्थान काल आ गया नोबॉडी कैन स्केप ऐसा हालत बापरे पिता महा मैं समरे अमरंजयी और हमारा पिता पिता मह देव्रतादि देवव्रत किसको बोलते दे? गंगापुत भीष्म गंगापुत्व भीष्म कौर्न है असो थमा अश्वत्थमा द्रोणाचार्यो एक एक जो है दुनिया को हिला देने वाला दुनिया को हिला देंगे पूरा इतना ताकत है और उन लोगों का विरुद्ध में हमारा पितृ पिता मो सारे लड़ाई किए मानो कि कुछ नहीं बत्स पदम जैसे कि एक गौ माता का बाछड़ा बच्चा है एक की से निकाला हुआ है और उसका पैर दब गया है उसमें दैट मच वाटर उसका खूफ़ उसका जो खूडो के द्वारा थोड़ा गड्ढा हो गया है उसको पार होने के लिए क्या जो बच्चा काल का पैदा हुआ वो भी पार हो जाएगा ऐसा लगा मानो महाराज कुछ भी नहीं और एक समुंदर में अगर आप डूबो तो समुन्द्र में क्या क्या रहता है आप जानते हो वेल तिमी माछ रहते हैं तिमिंगील भी रहता है तिमी को गिल निगलने वाला तिमी माछ रहे तिमी अंतो तिमी माच ए काइंड ऑफ बिग फिश आप क्या बोलते हो वेल well, इंग्लिश में बोलते होल well. yeah. और तिमी तीम, माच होता है तिमी को गिलने वाला एक होता है तिमिंग और तिमिंग को भी गिलने वाला तिमिंग गिल अरे बाप रे कितना किलोमीटर लंबा यू कैनॉट थिंक एक बड़ा जहाज को आ ऐसे ले लेंगे एक बड़ा जहाज उसको ऐसे जैसे चिट्टी चेटी एक चेटी गया मुख में समझा मेरा बात ऐसा किस्म का बताया गया कौड़ो व पांडवों का ये युद्ध चल रहा है मानो कि इसमें इतना सारे तिमिंगिल तिमिमाच तिमिंगिल तिमिंगिल गिल गिल सब पितमा भीषो द्रोणाचार्य क्यों न किया तुलना किया गया तिमिंगल तिमिंग तुलना किया गया महाराज ऐसा बड़ा बड़ा सब रोथी महारथी सोहाय जो दुनिया को हिला दे पूरा ऐसा अवस्था में कौरव का सैन्यों का जो सागर एकदम चुटकी लगा के पार हो गया कृत्या तद रणवत् पदम स्म यबहा जिस भगवान का चरण कमल का सहारा ले लेते हुए चुटकी बजाते हुए पार हो गया अरे महाराज ये भगवान का हम आरती कैसे उतारे हम जितना भी भगवान का बारे में बोलते रहे वो कुछ भी नहीं भगवान का महिमा ऐसा है सुखदेव जी बताएं कि देखो महाराज जितना सारे संत महात्मा है जो भगवान का प्यारा है भगवान का गुणगान करते हैं They can sing, they can glorify Supreme Lord according to their capacity, just like a bird can fly up to some, certain extent. एक पंची अपना हिसाब से ऊपर उड़ेगा। मेरा बात समझा नहीं। एक पंची अपना हिसाब से उड़ेगा? अपना हिसाब का बात तो उड़ नहीं सकता। कोई पंशी यहां से 100 फीट ऊपर जा सकता कोई कोई 500 फीट कोई कोई हजार फीट कोई पांच हजार फीट कोई दस हजार फीट ऊंचा मेरा बात समझा एकॉर्डिंग टू देयर कैपासिटी दे कन फ्लाई ऐसे ही भगवान का जो लीला का समुन्दर है इस समुद्र में एक एक महात्मा संत महात्मा जो असली भजन करते अपना जीवन जिंदगी को निछावर कर दिए भगवान का चरण में ऐसा नहीं कि ही इज रिजर्विंग समथिंग फॉर इज ओन इंटरेस्ट बैंक में कुछ रख दिया पीछे महाराई ये तो आप नहीं देखते हो हमने पीछे कुछ रख दिया टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ ये ऐसा माफिक संत के बारे में हम नहीं बताते ये एक, -एक तरह तरह का विचार आता है संत महात्मा पंडित विचार वो अपना हिसाब से भगवान का प्रवचन करते हैं भगवान का लीला गायन करते हैं भगवान का लीला का गायन करते हैं इसका मतलब ये सोचो मत ये इच्छा इस किया है, इसका बात फिनिश नॉट दैट जैसे आसमान का कोई किनारा नहीं होता आसमान का कोई किनारा होता खुला हुआ जो आसमान है इसका कोई किनारा है कैन यू शो ऐसे ही भगवान का लीला का कोई एंडलेस एंडलेस ग्लोरीफिकेशन ऑफ सुप्रीम ब्लॉट पर आई कैन टच हम हमको स्पर्श कर सकता हमारा क्षमता जितना है ऐसा स्पर्श कर लिया लेकिन कैपेसिटी का बाहर हो नहीं सकता जिसका जितना गुरु कृपा मिला है उसका उतना ही स्पूर्ति प्राप्त होगा तो ऐसा सुंदर करके बताते हैं परीक्षित महाराज जी बैजैन पिता महामें समरे अमर जैव व्रता अतिरथ स्मिंग दुरात कौरव संगरम कृत्यातरण वत्व पदम स्म यवाह ये स्म ये शब्दों प्रयोग किया जो व्याकरण पढ़ाए है वो जानता है बाकी लोग तो जानेगा नहीं अतीत काल में बीत गया जो क्रिया पहले हो गया इसमें स्मो यह व्यवहार किया जाता है जो क्रियापद है उसका अगर स्मो लगा दिया मतलब ये पहले हो चुका पास्ट इंसिडेंस मेरा बात समझा इसलिए बोला है बस मैं कृत्य अतोरण अतरण अतोरण मैं पार हो गया जैसे बत्सव पद बक्सों का खुरो के द्वारा जो गड्ढा हो गया उसमें जितना पानी है उसको पार होने के लिए जैसे कोई कष्ट नहीं है ऐसा ही पार हो गया कृत्यातरण स्म यह स्मो व्यवहार किया मतलब ये पास्ट बहुत दिन पहले ये हो गया हमारा भी याद हो गया गुरुजी जी का सामने बोल महाराज इस भगवान का लीला का हम क्या सुने आपका कीपा है तो थोड़ा बहुत आपको सुन ले को सब आपका कीपा के ऊपर गुरु जी अगर कीपा करे सिला भक्ति जी तो माधव महाराज अगर कीपा करे सिला भक्ति वल्लभ चित्तु महाराज कीपा करे मेरा जवान में बहुत कथा नृत्य करते रहेगा ये हमने भागवत सामने परीक्षा करके देखे है वृंदावन में महाराज सिला भक्ति जी तो महाराज जी का समाधि दंडवत करते पद्मना महाराज साक्षी है अशिल भक्तिवल्लभ चित्तु महाराज का जो घर है भजन कुठित दोनों प्रणाम करके बैठते ना जाने क्या आवेश हो जाता क्या कुछ निकालता है हमने ये गप नहीं बोलता है साक्षात अनुभव प्रमाण के द्वारा कोई गप नहीं बोलने बैठा है तो यह बताया छ नंबर श्लोक में द्रोणास्तो द्रोणास्त्रो द्रोणास्त्र विप्लुष्ट मदम मदंगम संतान बीजम कुरुपण्ड वानम जुगोपो कुक्खिम जुगोपुक्षी गतचक्रो मे जरण क्या बताया द्रोणी अस्तो द्रोणीअस्तो मिदम मदंग्यम संतान बीज कुरुपंडम जुगोपुक्षी गतचक्रो मत मे जरण ग जब अश्वत्थम जब अश्वत्थमा ध्यान अटेंशन प्लीज द्रोणी अस्त्र, द्रोणी द्रोणाचार्यों का जो पुत्र है उसको द्रोणी बोला जाता है जैसे कुंती का पुत्र के हे कौंतो अर्जुन को बोला जाता अर्जुन का बहुत नाम है हे सब साचिन एक एक शब्दों का सब माने हैं सभ्यसाचीन मतलब जिसका दो हाथ समान चलता है ये नहीं कि डायनाथ तगड़ा ज्यादा है बायां हाथ कम है ऐसा नहीं जिसका दो हाथ समान चलता है इसको साची सुब्वशाची। बोला जाता है सब्य साचीन साची और कुंथियो बोला क्यों कुंती का पुत्र को कुंथियो यहां इसी हिसाब से द्रोणी अस्त विप्लुष्टम मदंगम इदम मदंगम हमारा जो शरीर है ये हमारा शरीर का बारे में परीक्षित महाराज खुद बताते हैं क्या बताते हैं ये द्रोणी अर्थात द्रोणाचार्यों का जो पुत्र है अश्वत्व मा उन्होंने जो अंतिम अस्त्र चलाया चला था उसको बोलता ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र का कोई प्रतिकार नहीं विप्लुष्ट मिदम मदंगयम हमारा अंग को पूरा जला दिया था हैं? दोनों किसीम का विचार है इसमें विप्लुष्ट मिदम मद हमारे बैठे रहो आरती हो जाएगा बहुत आरती होगा यही आरती हो रहा है बैठो चुपचाप जो विप्लुष्ट मिदम मदंगम इदम मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानम कौरव और पांडवों का बीज क्योंकि ये अगर मारा जाए तो उसका जो खानदान में जो बाती देने वाला कोई नहीं रह जाए समझा मेरा बात खानदान में बाती देने वाला तो कोई होना चाहिए तो द्रोणीअस्तो विप्लुष्ट मिदम मदंगम संतान बीजम संतान का जो बीज कुरु पांडवानाम कुरु कौरब पांडव का जो वंश का जो बीज है मेरा है आज जिन्होंने चक, चक्र हाथ में लेकर मेरा माता का कुक्षी में पहुंचे और पहुंच के सुदर्शन चक्र के द्वारा ब्रह्मस्तो से ब्रह्मास्तो मेरे को जला रहा था उसको निरस्त किया अपना अमृत दृष्टि के द्वारा मेरा शरीर को सिंचन किया अमृत और मेरे को फिर पुनर मेरे को जहां का सुंदर अवस्था बना दिया मरने का लायक हो गया था मरने नहीं दिया संतान बीजम मातुश चौमे हमारा हमारा माता जब शरण में गई तो शरण में जाने के साथ साथ अंदर में जाकर अपना गदा के द्वारा गदा के द्वारा जो ब्रह्मास्त्रों का जो खत्म कर दिए ओ भगवान को हम क्या बोले कैसे भगवान का आरती कैसे उतारे ये भगवान हरि कथा का विश्राम है क्या को पता नहीं चलता तो यहां खत्म हुए तो मेरा डिसेटिस्फेक्शन रह जाएगा क्योंकि वो बोल नहीं पाए ना छोड़ो अब क्या करना है तो छो नंबर श्लोक ये हो गया अभी ये सात नंबर श्लोक करके हम छोड़ देंगे सात नंबर श्लोक में बताते हैं बिजानी यश्याल देह भाजम मंत्र वही पुरुष काल रूप प्रय्षतो मृत्यु मुतामृता माया मनुषस्वस्व विद्यन ये ज्ञानीन जिन्होंने सर्वजीवों का अंतर जामी रूप में बाहर में अंतर में हर जगह भगवान है ई तो निशिंगो परतो अंतर अंतरवाहिर हर जगह है भगवान अवस्थितो और इसी अवस्था नियंत्री जम का भी वो जम का भी नियंत्रण है जमराज जो है उसका भी नियंत्रण है काल रूप महाकाल रूप आर इसको शास्त्रों में महाप्रलय में जो भगवान छुटकारा देते हैं जो जीवात्मा उसका शरण में जाए हैं है देह भाजम अंतरबि पुरुष काल रूपी प्रयशत मृत्यु मृत मृत माया मानुष से विद्वान भगवान का जो अपार माया है जोग माया, ये भी महामाया नहीं जोग माया के द्वारा यह अपना जो अपराकित शरीर को जो जो ये जड़जगत में देखने का लायक कोई नहीं है लेकिन फिर भी भगवान ने अपना अपराकित जो रूप को ई जगत का देखने का लायक बनाने के लिए स्वयं अवतरण हुए फिर भी अगर आपका अंदर में कृपा ना होए, आपका अंदर में कृपा नहीं होए, तो आप फिर भी भगवान को दर्शन नहीं कर पाओगे जैसे चैतन्यमा आपको आविर्भाव हुए लेकिन चपाल गोपाल देख नहीं पाए चकल गोपाल भगवान के सामने है लेकिन चपाल गोपाल के सामने मनुष्य है बाद में थोड़ा बोला आप अवतीर्ण हुए मैं कुर बीमार तो हो गया थोड़ा रक्षा करो लेकिन उसका जो दर्शन था दूसरा किस्म का तो इसमें बहुत सिद्धांत तो है ये सब सुनने वाला कौन है और बुढ़ने वाला भी कौन है भगवान अगर इधर खड़ा हो जाए समझो कि भगवान अभी इधर खड़ा हो गया फिर भी आप देख नहीं सकते भगवान का अनंत शक्ति है उसमें एक शक्ति का नाम जीव को सही बताया है उसका उस शक्ति का नाम है स्वप्रकाशता शक्ति क्या नाम है स्वप्रकाशता शक्ति अगर वो सब प्रकाश शक्ति क्रिया ना करे तो भगवान का को कोई दर्शन नहीं कर सकता जैसे रथ यात्रा के टाइम में श्री श्री राजा प्रतापुद्ध दर्शन कर रहे हैं कि सातों संप्रदाय में एक चैतन मापो कर रहा है वो बडी कैंसी ये भगवान का जोग मया इस क्रिया का भगवान का इच्छा का उन, मुपा, मुका मुताबिक लीला का सहायता करते हैं तो ऐसा नहीं भगवान अगर इधर खड़ा हो गया फिर भी नोबडी कैन सी बंशा कल्प दुर्वश्य की पास सिंधु पथिचान पावन भविष्य